कबीर जी ने एक पद में कहा है साधो हरि न भजे सो भंगी साधो हरि न भजे सो सोभी हरि न भजे सो सोभी साधो हरि न भजे सो भंगी नीच कौन है बोले तो जो भगवत भजन नहीं तुलसी भगत सुपच भलो तुलसी भगत सुपच भलो जपेरे न दिन राम ऊंचो कुल के ही काम को जहा हरिको नाम ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलस सुरा भरा साधो निंदा सो और हमारे वृंदावन के महान रसकाचार्य श्री हरिमाम व्यास जी तो कह रहे हैं व्यास कुलीन कोटि मिली व्यास कुलीन को मिली पंडित लाख पचीस एक भगत रैदास को। बोले वैराशि की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं बोले जिस ना, जो नाम जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है सर्वोत्कृष्ट साधन है उस नाम में दुर्भाग्य के कारण मन लगाने पर भी नहीं लगता और हम लोग कहते हैं संतों के पास जाकर हमारा मन भजन में नहीं लगता स्मरण में नहीं लगता हमारा मन कैसे लगे मन कैसे लगे हमारी समस्या यही है और रैदाशी की समस्या है क्या अब कैसे छूटे नाम लागी अब कैसे छूटे नाम रतला अब कैसे छूटे अब कैसे छूटे नाम रट लागी नाम रट लागी अब कैसे छूटे नाम रला नाम रत लादी नामरक नामरद ला नाम अब कैसे छूटे नाम रक अब कैसे छूटे नाम जी हाँ हाँ हाँ मीरा जी यही कहते हरी नाम लो लागी जग को यह माखन चोरा सब जग को यन जो नाम धरिया स्वामी जी महाराज के जीवन में तो नाम निष्ठा ऐसी उनकी नाम निष्ठा का प्रकाश ही रामचरितमानस है गोस्वामी जी की नाम निष्ठा का प्रकाश रामचरितमानस है सहसा नहीं लिखा गया संबत पंद्रह सो में आविर्भाव है गोस्वामी जी का और मानस जी का लेखन कब है संबत 1631 सो कितना समय हुआ बीच पंद्रह सो से 1631 सो के बीच का कितना समय हुआ नहीं नहीं पंद्रह सो में जन्म है और संबत 1631 सो में मानस जी की रचना उन्होंने की संवत सोलह सौ सो इकतीसा करु कथा हरिपथ धर सा नौमी भव बार मधुमाशा अवधपुरी चरित चरित्र प्रकाशा कितना समय हुआ अस्सी वर्ष से ऊपर हुआ अस्सी वर्ष से शायद कुछ ऊपर हुआ हम गणित नहीं जानते हैं इसलिए हमको पूछना पड़ता है सही बात है तो अस्सी वर्ष से कुछ ऊपर का समय संभवता हुआ इतने समय तक गोस्वामी जी क्या करते रहे श्री राम नाम की नौ नौ का भरी हमारे संतों में प्रचलित है गोस्वामी जी ने राम नाम की नौ नौ का भरी आप लोग कहें नौका क्या चीज है ये साधुओं का कोड वर्ड है पूछते हैं एक नौका भरी कि नहीं पुराने संतों में बातचीत होती इतना वैराग्य का जीवन हुआ तो एक नौका भरी की नहीं आप लोगों एक नौका क्या है बोले निन्यानवे करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ निन्यानवे इतनी संख्या को संतों की भाषा में एक नौका कहते और गोस्वामी जी ने ऐसी नौ नौका भरी अपने जीवन में 9 अरब नाम का जप किया कम से कम 9 अरब की संख्या में नाम का जप किया बुद्धि से परे की बात लिखा हुआ है हमारे यहां कि 99 करोड़ एक अरब नाम होने के बाद रोम रोम से रंकार ध्वनि गूंजती है कबीर साहब कह रहे हैं रोम रोम हर ठोर से भाई रंकार ध्वनि होए सदाई प्रत्येक रोम से साढ़े तीन करोड़ रोम कूप हैं, एक एक क्षण में करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट होते हैं जब एक अरब नाम की संख्या पूर्ण हो जाती है ठीक है तो गोस्वामी जी तो अनंत कोटि नाम जपे इसलिए कहते ये मह रघूपति नाम उदारा ये महर घूपति नाम उदार पावन पुराण श्रुति सारा अति पावन पुराण नाम सवरी माई ने कितना नाम जपा होगा आहा। शबरी तो नाम की मूर्ति है और उसके पास दूसरा कोई साधन ही नहीं गुरु महाराज ने केवल नाम दिया है और गुरु जी चले गए और सबरी उसी पद्धति से रह करके वही साधन करती है आश्रम में निवास करती है भले ही वे संत तो उसकी निंदा उपेक्षा करें पर शबरी अपने नित्य प्रति अर्धरात्रि के वेला में मार्ग संत जिस रास्ते से स्नान करने जाते उस मार्ग को झाड़ बुहार देना कंकड़ियों को बटोर लेना और कुश समिधा फूल फल आदि कुटिया कुटिया के द्वार पर जाकर रख आना इसी पद्धति से सबरी साधन करती रही गुरुजी की सन्निधि में रहते रहते सबरी को पचास हजार वर्ष व्यतीत तो हो गए थे कितने वर्ष व्यतीत हो गए थे सबरी को पचास हजार और गुरुजी ने प्रतीक्षा दी थी कि दस हजार वर्ष बाद राम जी आएंगे कितने वर्ष बाद दस हजार वर्ष बाद और दस हजार वर्ष से प्रतीक्षा कर रही है सबरी आप सोचिए जब दस हजार साल पहले बाद भगवान आएंगे तब कंदमूल फल का संग्रह उसी समय करना चाहिए जब क्योंकि वो तो तपहपूत दृष्टि वाली है समाधि लगाकर देख लेती कि राम जी अयोध्या से चल पड़े हैं तो अब हमारे आश्रम के निकट आ रहे हैं दस पांच दिन लग जाएंगे और तब वह स्रह करती तो उचित था किंतु नहीं गुरु जी गए हैं और जब से ये कहके गए हैं कि बेटी सबरी सबरी सो कहो तुम राम दर्शन करो मैं तो प्रभु पास मैं भगवान के पास जा रहा हूं क्योंकि आज्ञा प्रभु पारिये भगवान की आज्ञा है सबरी तब से नित्य फलों का संग्रह करती है प्रेम की ऐसी विलक्षण महिमा है कि जो कंद जो फल जो फूल सबरी इकट्ठे करके लाती है और अपनी कुटिया में उसमें छांट छांट के रखती है राम जी जब तक आए हैं उसमें विकृति नहीं आई क्यों नहीं आई सवरी का सिद्ध भाव सवरी के सिद्ध भाव के कारण विकृति नहीं आई अन्यथा कंदमूल फल इतने लंबे काल तक रह जाएं यह संभव था क्या लेकिन सवरी के सवरी का जो प्रेम है सवरी की जो सेवा है सवरी की जो भावना है उसका यह भाव स्पष्ट भाव प्रकट भाव सवरी के कंदमूल फल में विकृति नहीं आई विकृति तो हमारे चित्त में आती है और हमारे चित्त की विकृति ही पदार्थ को विकृत कर देती है और चित्त सर्व निर्मल हो तो वहां विकृति नहीं रह जाती हम आपको एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं रैदास महाराज मानसी सेवा कर रहे थे भक्तमाल का ही चरित्र है और मानसी सेवा में उन्होंने अपने श्री रघुनाथ जी को स्नान कराया सब प्रकार से भावोपचारों शान का पूजन किया और पूजन आरती के पश्चात चरणामृत प्रसाद बांट रहे थे और भाव राज्य में भगवान के नित्य पार्षदों को चरणामृत बांट रहे थे हनुमान जी गरुड़ी आदि आदि को चरणामृत दे रहे थे इसी बीच में गुरु गोरखनाथ जी आ और उन्होंने कहा रैदास जी खप्पर आगे करके कहा आशा हूं जल तो भावराज्य की स्थिति में वो कठोते में भरा हुआ जल उनकी दृष्टि में चरणामृत था भावराज्य की दशा में उसी कठोते के जल को गोरखनाथ जी के खप्पर में भर दिया और गोरखनाथ जी के मन में आया ये सामने जूता बनाने के जूती गांटने के औजार भी पड़े हैं कठोते में जल पड़ा है यद्यपि उसमें कोई चमड़ा नहीं था स्वच्छ जल भरा हुआ था पर इसी कठोते में तो चमड़ा भी भिजाते होंगे ये जल पीने योग्य है पर संत ने दिया है फेंकना भी नहीं चाहिए क्या करूं कबीर जी से पूछता हूं चल के तो खप्पर लेकर के जी तो भाव समाधि में थे और गोरखनाथ जी खप्पर लेकर के कबीर साहब के पास पहुंच गए कबीर जी के पास बैठे तो सत्संग होने लग गया और कमाली मानस पुत्री कबीर जी की कमाली कमाली आई और कमाली ने कहा चाचा इस खप्पर में क्या भरा है बोले तुम्हारे एक रैदास काका हैं उनसे प्यास लगी थी पानी मांगा उन्होंने अपने कठोते का जल दे दिया अब इसका क्या करूं बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको पी जाऊं का पी जा वो पी गई। और पात्र को अमनिया करके दूसरा जल भर के लाई वो जल वो रखना जी ने दिया पर उस वैदाशी के भाव के दशा में दिए गए उस जल को पी करके कमाली सिद्ध हो गई विवाह हो गया मुल्तान शहर में विवाही गई जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए गोरखनाथ जी मुल्तान में पहुंच वे अपनी सिद्धियों को दिखाते थे मत के प्रचार के लिए कहते थे जो मेरे भिक्षा पात्र को भर देगा उसी के यहां में भिक्षा ग्रहण करूंगा और वो भिक्षा पात्र खप्पर ऐसा था सिद्ध खप्पर गोरखनाथ जी का हजारों मन अन्न छोड़ देने पर भी खप्पर भरता नहीं कमाली ने अपने पति से कहा कि हमारे गोरख चाचा जी आए हैं उनको घर में भिक्षा के लिए आमंत्रित करो अरे बेटी हम लोग अरे देवी हम लोग गरीब हैं हम कैसे उनकी भिक्षा कराएंगे बुलाओ तो सही उनको जैसे ही बुलाया राम कह करके एक चम्मच भात छोड़ा खप्पर में भर गया ऊपर तक राम कह करके जैसे एक चम्मच भात छोड़ा ऊपर तक खप्पर भर गया मेरी सिद्धि को कुंठित करने वाली कौन है कहा बेटी तू अपना परिचय दे तू कौन है कहा आप मुझे भूल गए आपकी गोद में खेलने वाली आपकी छोटी सी लाली कमाली अरे कमाली तू यहां आ गई है तेरे में ये कमाल कहां से आया बोले तो कहा तो आप जो रैदास जी के यहां से खप्पर में जल रहे थे उसी को पीने से ये कमाल आ गया गोरखनाथ जी अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के सीधे अपने योग बल से तुरत उसी क्षण प्रकट हो गए रैदास जी की कुटिया में वाराणसी में फिर खप आगे किया रैदास जी प्यास लगी है जल देस जी ने अपनी वाणी में कहा है बड़ा सुंदर रैदास जी का वाक्य है प्याते थे तब पिया नहीं प्याते थे तब पिया नहीं जिन पिया पिया को जान लिया प्याते तब प्यार नहीं जिन पिया पिया को जान लिया भूला जोगी फिरे दीवाना वह पानी मुल्तान गया भूला जोगी फिरे दीवाना वह पानी मुलता गया अब हमारी कठौती के जल से क्या होगा कठौती से कंगन प्रकट करने वाले मन चंगा तो कटौती में गंगा ये कहने का तात्पर्य है कि चित्त शुद्ध हो भाव शुद्ध हो तो फिर सामान्य वस्तु भी सामान्य नहीं रह जाती फिर भला सिद्ध भावापन्न धर्म नपुणा श्रमणा सवरी और सवरी के द्वारा संग्रहित कन्दबूल फल उनमें भला कैसे विकृति आवे इसलिए संग्रह किया है अपार संग्रह किया है यद्यपि जीने की इच्छा नहीं क्यों तो गुरुदेव चले गए वैसे गुरु तत्व तो कभी नष्ट नहीं होता कबीर जी का एक वाक्य गुरु मरे चेला रोया कहे कबीर दोनों ने खोया गुरु मरे चेला रोया कहे कबीर दोनों ने खोया न गुरु मरते हैं न चेले रोते हैं अखंड खंड मंडलाकार व्यातम ये नराचर तत्पदर्शित तस्म श्री गुर नमः अरे हम क्या कहें सत शिष्य के तो रोम रोम में गुरु तत्वस्था है शत शिष्य के तो रोम रोम में गुरु तत्व वसता है वह गुरु से भिन्न नहीं और गुरु उससे भिन्न नहीं पूर्ण तादाद में होता है फिर भी गुरुजनों का वियोग शिष्यों को व्याप्त होता है ऐसी स्थिति होने पर भी क्यों व्याप्त होता है बोले इसलिए कि उन पवित्र वाणी से जो भगवान नाम और भगवत चरित्रों को सुनने का सौभाग्य मिल रहा था अब वह नहीं मिलेगा अब वह नहीं मिलेगा सत्संग का वियोग ही भक्तों को व्याप्त होता है और दूसरा कोई कष्ट नहीं और कोई दूसरा दुख नहीं संतों के बिछुड़ने से सत्संग से जीव वंचित तो होता है और सत्संग का वियोग यही सबसे बड़ी पीड़ा है मिलत एक दुख दारुण दे मिलत एक दारुण ले बिछुरत एक प्राण हर लेड़ प्राण हर बिछुड़ते हैं जब संत तो मानो प्राणों का हरण कर लेते अब गुरुदेव का वह मीठा सब सबरी स्नेहपूर्ण चितवन अब हमें देखने को कैसे मिले इसलिए हमारे यहां ग्रंथों में वैष्णव ग्रंथों में ऐसा लिखा है शिष्य का धर्म क्या है उन्हें गुरोह कायम रक्षेत शिष्य का धर्म क्या है गुरोह कायम रक्षेत और गुरु का धर्म क्या है शिष्य से संस्कार संरक्षित शिष्य का धर्म है गुरुजनों का शरीर उसकी सेवा करके दीर्घकाल तक वे जैसे स्वस्थ बने रहें ऐसा प्रयास करे ऐसी सेवा करे ये शिष्य का धर्म है और गुरु का धर्म है अपने शिष्यों के संस्कारों को संभालता रहे खाली ये न पूछे कि लड़के बच्चे मजे में हैं, धंधा पानी ठीक चल रहा है ये पूछे भजन बन रहा है कि नहीं अरे भाई आज तुम्हारे कंठ में तुलसी क्यों नहीं है हैं? आज कितना नाम जप किया कितनी देर भजन करते हो यह कुशल क्षेम गुरुजनों को शिष्यों से पूछना चाहिए गुरुजनों का के ऊपर भार है शिष्यों के संस्कारों की सुरक्षा का गुरुजी के वियोग में सबरी को जीवित रहना कठिन था लेकिन फिर भी आज्ञा गुरु नाम अनुपालनिया गुरु ने कहा है यदि तुम मेरे साथ चल पड़ोगी तो मेरा आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा मैं इसी संकल्प से यहां था कि प्रभु आएंगे और मैं आतिथ्य करूंगा पर मेरे आतिथ्य को राम जी स्वीकार नहीं करना चाहते ये तो तेरे आतिथ्य को स्वीकार करना चाहते हैं इसलिए तुम यहां रहो नहीं तो आतिथ्य नहीं होगा तो हमारा आश्रम धर्म नष्ट हो जाएगा गुरु जी की आज्ञा मान करके सवरी गुरुदेव के वियोग को भी हृदय में धारण करती है और श्री राम दर्शन की उत्कट अभिलाषा को अपने चित्र में धारण करती है और इस प्रकार से प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में और बस अब आए अब आए अब आए क्या कहें अब हम जो दशा ब्रज गोपियों की है जो दशा अरे क्या कहें जो दशा श्री किशोरी जी की है कुंज में वही दशा आज सब पतती पतत्रे चल पत्रे पतति पत विचल पत्रे शंकित भव दूपयान शव दूपया केत भवया नके भवया पक्षी उड़ता है खड़खड़ खड़ की आवाज होती है किशोरी जी को लगता है प्रियतम आ गए अन्य मृग आदि के चलने से पत्तों की जो सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट होती है लगता है प्रियतम आ गए सभा चकिति प्रति तरुण स्थित मंदम पदानी जयदेव महाप्रभु जी गीत तो गोविंद में वर्णन कर रहे हैं यह स्थिति है आज वही स्थिति सवरी जी की है वे प्रतिपल प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा में हैं, कहीं से किसी की भी पादचारक ध्वनि सुनाई पड़ती है लगता है प्रभु आ गए दौड़ पड़ती है उस दिशा की ओर मेरे प्रभु आ गए हा गुरु को भी योग दारुण ले शोक दियो गुरु के बीओ हे दारूण ले शोक दियो जियो नहीं जात राम आशा लगी है यो जात तो ही जात तौ राम आशा न्याई बे बात निश जात ही बुहारी सब न्याय बेबू बाट निश जा बुहारी सब भैया बारे से देख व्यथा पागी है देख पागी है उस प्रतीक्षा में उस व्याकुलता में सबरी को निद्रा कहां है जबकि लगती है तो भी प्रभु दर्शन के स्वप्न देखती है कई बार प्राण निकलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं तो उस समय श्री गुरुदेव भाव समाधि में प्रकट होकर कहते हैं बिटिया अभी प्राण पिंड में रखना है क्योंकि प्रभु आने वाले गुरु जी कृपा करते हैं सबरी अपने प्राणों को धारण करती है एक दिन अब अति वृद्धा है सबरी एक दिन की बात है सबरी विवल स्थिति में अनुभव नहीं कर पाई और अर्धरात्रि के समय जो उठकर सेवा करती थी आज सेवा करने में सबरी को विलंब हो गया लकड़ी और समिधा और दोना पत्तल वाली सेवा तो संपन्न हो गई किंतु अब झाड़ू की सेवा करने में विलंब हो गया ब्रह्मवेला आ गई ब्रह्मवेला के पहले सबरी जी बुहार देती थी झाड़ू लगा देती थी मेरी अपवित्र छाया किसी संत को लग ना जाए भक्त के चरित्र में भक्त का दैन्य भाव ही प्रमुख भाव है और उस दैन्य भाव से ही भगवान रिझते हैं यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई दीनों का आदर है प्रभु के दरबार में दैन्य भाव सबरी का बड़ा विलक्षण है आज देर हो गई झाड़ू लगा रही थी उसी समय एक ऋषि स्नान करके आ रहे थे छूय नेक अब छू गया कि नहीं छू गया प्रियादाशी तो कहते हैं किंचित छू गए किंचित छू गए का नेक छू गए इसका मतलब छुआ नहीं वस्तुता उन ऋषि को भ्रम हो गया सबरी ने मुझे छू लिया ऋषि निकल रहे थे मार्ग संकरा था दोनों तरफ कटीली झाड़ियां थी और सबरी किनारे ऐसी भई और ऋषि उधर से निकले पर उनको भ्रम हो गया कि सबरी ने मुझे छू लिया बस द्वेष तो पहले से ही था खीजत अनेक भांति अनेक भांति की व्याख्या में सब कुछ समझ लीजिए खीजत अनेक भांति अनेक प्रकार से खींचते हैं अनेक भांति में सब कुछ कह दिया अब क्या क्या कहा होगा वो उस संबंध में विचार करना बहुत अच्छा नहीं है यही कहा होगा कि ये जब से आई तब से तो हमारे यहां का शौचाचार उस पर पानी फिर गया एक ऋषि की बुद्धि बिगाड़ दी पहले गुरु को खा गई और अब हमको खाने बैठी है जाने क्या क्या कह दिया बहुत कुछ कह दिया बहुत कुछ कह दिया वह विनम्र दासी की तरह हाथ जोड़कर सुनती रही और बोले एक शब्द भी जब सबरी ने उत्तर नहीं दिया तो बोलने वाला कब तक बोलेगा कोई क्रोध में हो और दूसरा कोई उसका प्रत्युत्तर ना दे तो कब तक करेगा